पुस्तिका हरियाणा मूल व हैदराबाद कर्मभूमि के दिवंगत कृषि विज्ञानी डॉक्टर ओम प्रकाश रूपेला जिनके मार्गदर्शन में हरियाणा में कुदरती खेती अभियान की नींव रखी गई थी एवं देश विदेश के उन अग्रणी जैविक किसानों को समर्पित है जिनके अनुभव और मार्गदर्शन से सीखकर हम आगे बढ़े हैं तो ये हरियाणा के किसानों के अनुभव पर आधारित है परंतु हमें डॉक्टर रूपेला जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के कृषि वैज्ञानिक थे पहले संस्करण में उनका पूरा सहयोग मिला तो हमने वैज्ञानिक समझ और किसानों के अनुभव दोनों को इसमें जोड़ा है दूसरी चीज इस किताब के आखिरी पन्ने पे कुछ किसानों के नाम हैं